बंदे गुरु पद भक्त वंदे गुरुपद्द्वंद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंद नंदन वंदे राधि का चरणोदय गोपीजन सयुत बिन्दावन मनोहर वंशाकुवश्य सिंधु पतितान पावनेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नमः मूकं करोति नम मूक पंगु लिरी यम वंदे परमाधव बृंदावय तुलसीदे वैपिया वैकेशवश भक्ति कृष्णभक्तिपदी देवी सत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चरोत्तम देवी सरस्वती वैसम तथोज मुदीर संकेतने कृष्ण कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने भक्ति गुरभक्ति भक्ति प्रमदाक्ष जगोद सदाभवनमोह तेथास्पन तम शरण्यम भीता पुनतपाल भवदीप वंदे महापुरुष ते चरारविंदम जसुरेपीतराजक्ष्यम धर्मीज वचा जदगा दईतिम वधा वो वंदे महापुरशते चरण यद्लवनखचंदमि छटाया विस्फुज कि वध स्वदर्शी पूर्णानुराग रस पूर्णारागसागर सारमूर्ति साराधि कामि कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद्रियातदाधर शिव सदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे अजान लंबित भुजौ कन का संकर्तनको कमलायताक्ष विषाम द्जुगधपालौ वंदे जगत प्रियकुण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे बागीस वदने लक्ष्मी से यस्य चक्षसी यस्तृद संबी महम भजे नमा गंगे तव पाद पंकज सुरा सुर दिव्यूप भुक्ति मुक्ति दावानूपेन सदा गंगा नम गौरी रमणीयटा कलापं गौरीषी भागम नारायणो प्रियमनंग ियमन मदापारम वसीपुरपति भजवीशनाथ आपदमतां सर्वसंपद भुयो भू भू नमा मनोजब मरुती तोल्यगम जीतेन्द्रिम बुद्धिमता बरिष्ठ बातात्मज वानर योथमुख शिराम दूत शरण मत हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरि ओ नमो भगवती परमहंस रि चरणकमल चिन्मकर भक्त जन मन सीवसाय श्री नमो नमः शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाजी बताएं दक्षिण भारत के अधिवासी पार्थो सारथी का जो स्वरूप है इस तक आ सकता है शिले पहपा ने बताएं तमाम जायगा हमने घूमे हैं लेकिन किसी भी जगह शुद्ध भक्ति का कोई विषय हमने नहीं देखा और ज्यादातर कुछ देखे तो नारायण को उपासना और राम का राम जी का उपासना देखे हैं और कृष्ण का कई कई जगह नाम आ गया कुपासना थोड़ा बहुत हो रहा है तो उसमें कृष्ण पार्थ सारथी का रूप में ही पूजित हो रहा है क्योंकि वो लोगों का जो विचार जो विश्लेषण जो वो भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम का जो अद्भुत लीलाए इसक इसका बुद्धि विवेक प्रवेश नहीं कर सकता इस तक विचार आता ही नहीं वे लोग एथिकल कैरेक्टर जैसे कि मर्यादा है इज्जत बचे रहे ऐसा भावना के द्वारा प्रेरित होकर वो लोग लक्ष्मीनारायण का आराधना को ऊंचा मानते हैं और ज्यादातर तो राम जी का जी का साथ जो संबंध है इसी को मानते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में अधिवासियों को दक्षिण भारत का अधिवासियों को कीपा करने के लिए जब पहुंचे कोने कोने में उस समय महाप्रभु जब लौट आए तो भक्त समाज में मंतव्य किए तुमा कई नहीं देखा तुम लोगों का मापिक जो भक्त हैं कई नहीं देखा हमने और एक राय रामानंद राय महाशय को देखा सर्वजी बोले इसीलिए तो मैंने आपको बोला था कि आप मिल लो आपको पता चलेगा क्या है महाप्रभु ने बताएं हमने दक्षिण परिक्रमा करते करते भ्रमण करते करते दर्शन करते करते जब उरुपी में पहुंचे वहाँ बाल गोपाल को दर्शन किए तो थोड़ा मन में शांति आ गया कि चलो बाल गोपाल का तो कम से कम आराधना हो ही रहा है बस लेकिन उसमें वहाँ का जो भक्त लोग हैं इनके साथ जो चर्चा हुआ था उसमें सिवन महाप्रभ बहुत सारे तत्व रहस्यों को प्रकाशित किए बड़ा गंभीर विषय है इसको भी लेके बहुत दंड होता है किंतु भगवान का माया ही ऐसा है किसी को स्थिर नहीं रहते भगवत माया सब कोई को लड़ा देते हैं एक दूसरे का साथ प्रतिद्वंदिता चलते हैं भागवत में सुंदर सुंदर श्लेक है इसका बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन के अनुसार वो तो साक्षात् तो रखलेश्वर है उसका पीछे तो उसका अंदर में तो कोई भेदभाव नहीं रह सकता लेकिन जो सच्चा है महाप्रभु ने बताएं कि शुद्ध भक्ति देखे ही नहीं कही जाएगा श्री राम जी का भजन के बारे में सुबह में चर्चा हो रहा था मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते उन्होंने जो सब रूल्स एंड रेगुलेशन अपने जिंदगी का आचार आचरण को प्रतिष्ठा किए उसमें बरा भरी अंदर में एक ठो एवी जिसको बोलता है जिसको श्रद्धा मिश्रित तो एक ठो विचार रहता है अंदर में लेकिन भगवत भजन में जो परिपूर्ण रस की आस्वादन के बारे में सुबह में थोड़ा विचार को उठाए थे जो पंच गौण रस और सप्तो पंच मुख्य रस और सप्त तो गौण रस इनके आदान-प्रदान एक्सचेंज विनिमय एकमात्र नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का साथी हो सकता है क्योंकि भगवान नंदनंदन नं कृष्ण सर्व समस्त रसों की आधार है यहां तक कि जगत में जहां से जो भी कुछ रस आ रहा है सारे भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है उपनिषद में इसने बताया गया रसो वैश्य रसो वैश निश्चित रूप से जान लो कि ये रस की आकर है जहां से जो कुछ भी रस आते रहते हैं सब कृष्ण से आते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अर्थात अन्य अतिरिक्त जो कुछ भी रूप में आ रहे हैं यहाँ तक कि जड़ जगत की जो प्रेम प्रीति चलते रहते हैं ये भी भगवान कृष्ण से ही आए क्यों भले अपराखित जगत का जो प्रेम प्रीति है रस है उसका विकृत प्रतिफलन इस जगत में गिरा है इसी को लेके जगतवासी व्यस्त रहते हैं कृष्ण भजन का एक्यूरेसी हर आदमियों का अंदर जो भजन के लिए आए है इनका अंदर प्रकट नहीं हो सकता नॉट पॉसिबल चाहे तो कृष्ण भजन के लिए आए हैं वो बोल रहे हैं हम कृष्ण भजन के लिए आए हैं किसी को पूछो महाराज आप तो अंदर में अर्चन करने के लिए घुसे हो पहुंचा हुआ महात्मा बहुत दिन से गौरी अमठ में है पहुपात जी कहते हैं वो पूजा करके निकाले उसको पूछो तो कौन सी अर्चन करके आए हो बोले क्यों अंदर में राधा गोविंद है राधा कृष्ण का अर्चन करके आए हैं पहुपाध बोले बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं तुमने लक्ष्मीनारायण का ज्यादा से ज्यादा अर्चन करके निकाल आए हो वो कैसे हैं महाराज इसीलिए बोलते हैं जी जिनके ऊपर प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर गुरुवर्गो का परिपूर्ण कृपा बरसे हुए हैं ऐसे तो विचार ये हैं कृपा तो बरसते रहते हैं लेकिन पात्रों नहीं होने के कारण ये कृपा ठहरते नहीं निकल जाते हैं हमें आचरण का गलती विचार का गलती अपराध हैं बहुत सारे होते रहते हैं इसलिए हम भजन में आगे नहीं बढ़ पाते संभव नहीं होता जो आधार है आधार का अंदर अगर वास्तव आधार है आधार का अंदर किपा जोरूर टीकेगा यह लाखों में एक होता है कभी बहुत पांडित्य तो है बहुत सब कुछ है बट सिद्धांतो कैन नॉट फ्रूरिश इन हार्ट हृदय में सिद्धांतों का स्फूर्ति होना नॉट ए मैटर ऑफ जॉक यह मजा नहीं है कितना बड़ा भारी करुणा होने से ठाकुर जी का एक बात तो यह है जब आपका विचार गुरु वैष्णव का विचारों का साथ संपूर्ण हार्मोनाइज हो जाए मिल जाए उसमें जरा सा भी कोई पार्थक नहीं है तब तो ये किस्म का हालत आपका जिंदगी में आ सकता बड़ा ऊंचा बात है पोपाल जी बोलते हैं देखो कृष्ण भजन करने के लिए जो विचार श्री चैतन्य चरित मित्री या शास्त्रों में बताया गया वहां क्या बताया गया राग मार्ग में कृष्ण भजन होता है इसलिए वहां बताया गया ब्रजवासी स्वाभाविक प्रति कृष्ण पति कृष्णेर स्वाभाविक पति ब्रजवासी पुति ब्रजवासियों का स्वाभाविक प्रीति है किष्णों में ये प्रीति का विषय चर्चा करने जाए तो धीरे धीरे विचार करने जाए तो कहाँ तक एक्सट्रीम पॉइंट में ब्रजवासी तो इट्स ए ओपन टर्म ब्रजवासियों में तो विचार करो तो धीरे धीरे राधा रानी तक जाए और राधा रानी का जो विकार है जो भाव है राय महाशय जब ये बताएं तो वहाँ पर वो इसका बात कुछ है कि राय महाशाय बोले अरे महाराज हमने जिंदगी में सोचा ही नहीं इसका बात कोई पूछने वाला है बात ये है जो जो व्यक्ति हमने इसलिए महाराज जी से एक बार एग्री किया आप बोलो पुरुषोत्तम मंत्र से होगा की राधा कृष्ण की मंत्र से नष्ट हो जाए ये जो भगवान के इसलिए हम लोग कभी पुरुषोत्तम मंत्र से पूजा नहीं करते हम लोग करते राधा कृष्ण की जो मंत्र है उसी से पूजा करते हम लोग कोई व्यक्ति अगर कहता है तो उसका आज्ञा को पालन कर देते लेकिन तो पूजा की बात होती है आपने समझाई नहीं जो बात हम बोलना चाह बहुपात का विचार विधि मार्ग और रातो जाने स्वाधीनता रत्नोदाने राग मार्ग कराए प्रवेश ये क्वेश्चन महाराज जी का समाधान हो जाए अभी दो मिनट में हमको दूसरा जगह जाना पड़ा ये चर्चा हम नहीं कर रहा था हमारा बोलने का मकसद कुछ और था जो भी है बहुत दिन पहले आज से तीस पैंतीस साल पहले सिला भक्तिपूर्ण पूरीगोस्वी महाराज शिला बनोगी महाराज बहुत सारे महात्माओं पुरुषोत्तम धाम में मौजूद थे किसी उत्सव चल रहा था इनका ही एक गुरु भाई उसका नाम है जगन्नाथ प्रभु चित्तरंजन का उन्होंने एक क्वेश्चन रख दिया था महाराज हमारा गोड़िया मठ का तो राग रागमार्ग का विधि तो राग रागमार्ग का विचार है तो विधि विधिमार्ग का विचार आप क्यों बताते हो हर वक्त शासन करते हो जो ये सब जो विचार है क्यों करते हो सब बलगम से सिलो बनगोसाई महाराज आदि सारे सिलो गुरुजी को दिखा दिए सिलो भक्तिपूर्ण पूर्वेश्वरी महाराज हमारा तरफ से ही इसका उत्तर देंगे उन्होंने थोड़ी सी शब्दों में दो शब्दों में बता दिया बोले देखो बेटा हमारा विधान तो है राग रागमार्ग गौड़ियामठ है ही है इसलिए क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रो का दिखाया हुआ जो पथ है वो तो है ही है लेकिन फिर भी आम आदमी को शासन का अंदर धीरे धीरे रख के उसको कंट्रोल करके अंतिम में उसको राग मार्ग में प्रवेश कराना है इसलिए अर्चन मार्ग में पुरुषोत्तम सुक्त पुरुषोषुक्तों का बारे में गुरु जी भी करते थे ये है हम इस बारे में नहीं बताएं। अगर आपको इस चीज को पालन करना पड़ा वो हमारा आज्ञा नहीं गुरुवर्गो का लेकिन आपका मध्य जो भक्ति का विशेष है वो हम नष्ट करने का हमारा विचार नहीं था आज्ञा को पालन करो लेकिन अंतर में तो है ही है भाव जो आप खुद प्रकट किए कि राम जी को पानी देने गया तो आता नहीं तो इसका मतलब ऊंचा स्थिति है लेकिन आगा को पालन करना आपको आपका उच्च स्थिति को गिरा देना ये मतलब नहीं है ये तो हमने गुरुभर को कहा हमने खुद पालन करते हैं बलदाव महाराज का आविर्भाव किया अभिषेक किया पुरुषोत्तों से किया है अब भाव भाव मार्ग जो है उसको छुपा के रखो क्योंकि आम आदमी तो समझता नहीं उल्टा भड़क जाएगा उल्टा रास्ता में उल्टा रास्ता में जाएगा तो ये नहीं है आपका उसका बारे में चर्चा करना हमारा इच्छा नहीं है हमारा इच्छा था मकसद था धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप गौरीय विचारधारा में क्या है उसका बारे में बताने का इच्छा था जो भी टूट गया अंतर का जो भाव है बीच में बात होने से वो बिखर जाता है वो कंटिन्यूसली आता है ना तो किया बात नहीं है तो जो भी है बीच में बात करने से बहुत कष्ट होता है हमारा तो इधर जो है देखो श्री क्या बोल रहा था राय रामानंद प्रभु बोले कि जे राधा रानी का जो भाव है ये हमने आपका आज्ञा से आप ही बता रहे हो मैं मैं तो सिर्फ पुतली का माफी बैठा हुआ हूं जवान तो चला रहे हो आप और बात ये है कि इसका बात कोई पूछे ऐसा हम जिंदगी में हमारा कोई ऐसा आदमी हम सोच भी नहीं सके जगत में है जगत में ऐसा कोई आदमी है जो इसका बाद भी पूछने वाला है हमको पता नहीं था आज पहला बार देखा तो बोले देखो ये आपका अच्छा लगे कि नहीं लगे बोल के राधा गोविंद जी का बीच में जो प्रेम विवर्त है उसका बारे में एक अपना कहानी थोड़ा एक तो स्लो एक तो कविता लिखा है संस्कृत में पोथम दर्शन की बात प्रेमी प्रेमी का जो कहानी ये सब बता उसके बाद महाप्रभु का अंदर में चरम संतुष्टि पहुंचे अब महाप्रभु उसका मुख को ऐसा करके प्रेम के द्वारा अच्छा दे के बस करो बस ठीक है तो मेरा कहने का मतलब है जो गौड़ी भजन का सिक्रेसी है ये तो है ही है एक बात वृंदावन में बहुत चर्चा हुआ था मेरा पास में प्रश्न भी किया था बोले महाराज चौतन और में जो रूप गोस्वामी पाद का साथ महाप्रभु का चर्चा राय महाशय का चर्चा इसमें तो बहुत सारे सिक्रेसी का उन्मोचन हुआ लेकिन किशोरदास कुराज गोस्वामी ने एक बात बोला इसको शायद आप लोग ध्यान नहीं दिए जार जो ने बोलते माना से जो भी ना जाने जिसके लिए बोलना माना है बोलने से उल्टा रास्ता करेगा वो अगर ना समझे तो हमारा बोलने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उज्जवल आदि ग्रंथों में जो है उसको ओपनली बोलना भक्त ठाकुर सब कोई का माना है, तक कि प्रभुपात सबको गोस्वा केशव गोस्वाई महाराज का ही सिद्धांतों का आगे बढ़ाते हुए जैव धर्म में जो प्रीफेस में जो सब लिखा है शायद आप लोग पढ़े हो कि नहीं हमको मालूम नहीं अगर पढ़ते तो यह आपको पता होता कि वर्गो ने जोर जबरदस्ती हमको विधिवर्गों में रखा है लेकिन बाद में जब ऊंचा अवस्था होगा अंतकरण गुरुजी का साफ है वो देख सकता जैसे प्रभुपाद का सामने ये प्रासंगिक नहीं है राम जी का लीला में किंतु तो बोलने का बोलने के लिए मजबूर हो गया मैं, सिला बनोग भक्ति बनोदी महाराज प्रहुपात जी का सामने बहुत एक तो प्रश्न रख दिया प्रभुपाद जी हमारा अंतकरण में आपका शिक्षा विचार करते करते अंतर में ये ऐसा भाव आ रहा है तो इसमें हमको क्या क्या ग्रंथों का विचार करना चाहिए कि आपसे कुछ विशेष उपदेश ले क्या करे रागमार्ग के बारे में तो पहुपा ने गंभीर होके बताएं आप एक काम करो बिलाप कुसुमांजलि आदि सौ न्योम दशकम रघुनाथ दस गो से दशकम या दशकम जो कि जो है, है। बले ये सब ग्रंथों का विचार करो पहले उसके बाद आपका हृदय का क्या स्थिति है उसको अनुसार फिर हम बताएंगे आपको तो मतलब बिलाप कुजलि का अंदर जो कुछ रघुनाथ दास गोस्वामी जो लिखे हैं स्वनियम दादासम का अंदर ये सब विचार किसका अंदर में ठहरेगा जो वो कितना साहस है कि नीलमणि उज्जल नीलमणि का अंदर राधा गोविंद का गुप्त बिलास है उसका बंदर में चर्चा करे तो बंदर बन जाएगा बार बन जाएगा तो पोपा का शासन परम पूजा केशविह महाराज का शासन ये मानते आ रहे हैं हमारा बात कोई मानेगा कि नहीं हम जानते नहीं हम चेष्टा में हैं पालन नहीं कर सकते लेकिन चेष्टा में हैं अंतर से जो भी है रामलाला का बारे में चर्चा हो रहा था श्री रामला का जो रस की विचार है उसमें जो आपका सक्षो ये तो तो आता है सक्ष रस भी है उसमें और सक्षो में भी जो कृष्ण लीला में जो सक्षो होते भी सक्षो ये संभव नहीं है गौरव सक्षो बहुत सारे विचार हैं ये सब हमारा बोलने का अभी मकसद नहीं है आम भागवत से दो चार जय श्लोकों का दो तीन व्याख्या करेंगे और श्री राम जी का जो अपराखित विचार है मर्यादा स्थापन करने के लिए सीता जी को भी वनवास प्रेरण किए हैं तो उसमें सुबह में बताया था जी जब राम जी रात का टाइम में अपना वेश बदल कर राजधानी में विचरण करने के लिए गए कि किए किसी का अंदर में कोई आ, कोई समस्या है कि नहीं कोई गुंजाइश है कि नहीं मेरा शासन तंत्र सब कोई को संतुष्टि विधान करने के योग्य है कि नहीं तब एक घर में झगड़ा चल रहा था पति पत्नी में वहां एक तो शब्द आया राम जी का कानों में मैं राम नहीं कायर नहीं को दूसरे का घर में गया हुआ पत्नी को फिर गोहन करे ये शब्दों को सुनते हुए राम जी राजधानी में लौटे और बोले उसी दिन निर्णय निय लक्ष्मण लाल को बोले भाभी को छोड़ के आओ बड़ा भारी गंभीर विचार है हमारा आचरण में दो विषय होते टू एस्पेक्ट एक है अंतकरण का विचार अंतकरण अंतर में जो महाराज उठाया था साधु संतो जो है गोड़िया मठ का ये विशेष है पहुंचा हुआ साधु का इसका अंतकरण में निष्ठा है और बाहर में लोगों को नियम में का, नियम कायम रखने के लिए दूसरे को है सुबह में आरती में जाना है बिना आरती दर्शन कर तो गृहस्थी हो जाएगा संतो गोहारा बोलते थे क्या हमारा को आरती में ना आए तो उसका आरती दर्शन नहीं होता उसका आरती दर्शन नहीं होता जबकि वो जोगपीठ से मंदिर में पहुंच जाते वृंदावन में वहां जो लीला में उसका प्रवेश है सब कुछ है वाई दे आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू मी वाई किस कारण है ये इस कारण है हम जैसा उल्लू वो अगर भटक जाए तो इसे अच्छा सुबह में जाकर आरती दर्शन करो परिक्रमा सब करो लेकिन प्रतिष्ठित संत वो सब करते हैं लेकिन पंडित मठ मठ में रहते हुए बड़ा बड़ा महात्मा वो भी खुद आरती में आते हैं परिक्रमा लगाते क्यों वो नहीं करने से बोले बाकी लोगों जरूरत नहीं इसलिए हम लोगों को नियम नियम में कायम रखने के लिए सब जरूरी है इसमें कोई गुंजाइश का कोई स्थान नहीं है सब गुरुवर्गो का विचार हमारा अपना विचार नहीं है राम जी का ये जो आचरण है अंतकरण में विचार तो है ही है हमने बार बार प्रार्थना किए सन्यासी लोग ब्रह्माचार्य लोगों को दो किस्म का आचरण का ध्यान देना चाहिए एक है अंतकरण तुम्हारा हम जानते हैं कि ये निर्मल है फिर भी बाहरी दृष्टि में तुम सोसाइटी में हो गौड़िया मठ में कोई आदमी हमको गलत ना समझे इसलिए हमारा उठना बैठना चलना सारे मेजरमेंट के अनुसार चलना चाहिए यहां तक कि हमने चिल्ला चिल्ला के ये बोलते हैं गौड़िया मठ का जो झाड़ू लगाते हैं हम भी झाड़ू लगाते थे बर्तन घिसते थे प्रसादी जाएगा धोते थे ये हमारा भी सेवा था लैट्रिन साफा करते थे ये मेरा भी सेवा था हम करते थे गौरिया मठ एक झाड़ूदा झाड़ू जारु लगाने वाला जो है ही इज ऑल्सो प्रीचर वो भी प्रचारक है समझ नहीं पाओगे क्या सूक्ष्म विचार है गौरियामठ में जो झाड़ू लगाएगा वो भी प्रचारक है क्यों बोले वो गौड़िया मठ ऐसा जगह है जहां जो आदमी बाहर का आएगा वो झाड़ू लगाने वाला जो भक्त है उसका भी आचरण देखेगा वो कैसा है वो तो भगवान का झाड़ू लगा रहा है वो तो भगवान का झाड़ू लगा इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने क्या किया किसी वोकिल ने आया था उसका अभिमान था बोले प्रभुपाद जी कैसे थोड़ा आपका सामने हरिकथा सुनने के लिए आए है वाले देखो मेरा पास तो अभी टाइम नहीं है है काम काम करो खेतन में काम कर रहा उधर देखो एक तो मिलेगा उधर जाके हरिकता सुन लो तो उन्होंने खेत में गया उधर मंदिर का लगा हुआ था फूल फल चास होता है जाके देखिए एक माली है इतना तो गामछा पहन के काम कर रहे हैं और हरे कृष्ण महामंत्र तो गा रहा है तो लौट के आए बोले प्रभुपा आपने बोले तो कोई भक्त है उधर जाओ हरिकथा सुन के आओ तो वहां तो कोई ऐसा कोई देखा नहीं जो हरिकथा सुना सके बोले कहां को, कोई नहीं है बोला हाँ एक भक्त है ऐसा करके लंग पहन के गामछा बोला हाँ उसी के बारे में हम बताएं वो बहुत सुंदर हरिकता है आप जाओ उसी का सामने सुनो क्यों उसका अंदर में जो अभिमान है उसको तोड़ने के लिए तो गौड़िया मठ में जो फूल की चास करता है जो झाड़ू लगाता है ही इज आल्सो पीछर बट पैसि पीचर तुम्हारा नजर में पीछर नहीं है हरिकथा नहीं बोलते उसका आचरण जो है वही पिचर है नरहरी प्रभु बहुपात का अभिष्ट पूर्ति करने के लिए प्रचार में बाहरी दृष्टि में नहीं जा रहा है बट ही इज आल्सो ए पीचर क्योंकि वह गौरियामठ का अंदर रहकर उसका जो आचार गौरियामठ का मैया गौरियामठ के पोटल गौरियामठ सोसाइटी बोलते हो ये मैया है मां है तो उसका जो प्रेम उसका जो प्रीति उसका जो उठना बैठना आचरण क्या ये सीखने का विषय नहीं ये पिचिंग नहीं है इट इज ऑल्सो पिचिंग एक्चुअल पिचिंग और हमारा मापी का आचरण हीन आदमी क्या लंबा चौरा हरी कथा बोल हुई क्या प्रचार हो सकता हाउ आई कैन चेंज योर हार्ट तुम्हारा दिल को हम परिवर्तन कर सके अगर हमारा में आचरण है एक एक शब्द तुम्हारा बुलेट का मापिक तुम्हारा हृदय का विद्र कर देगा रघुना तेर नियम जनो पासानेर लेखा यही तो आचरण है हम बाहर में दिखाने के लिए तू आचरण पश्चू देखो हमारा कितना शुद्धि है आये महाराज आए पूजा करो अंतकरण फाका है तो हम हमारा ये डुप्लिसिटी के कारण चौतन्य महाप्रभु और चौतन्य महाप्र भक्त लोग हमको फेंक देंगे भक्त यहां से कपट कहीं का, का सब कुछ सहन कर सकता है गुरुवर को लेकिन कपटता नहीं सक सो रामचंद्र जी में सबसे बड़ा चीज है भागवत में बहुत सूर्ख बोलना था लेकिन समय अल्प है राम जी में सबसे बड़ा चीज है सरलता ब्राह्मण न देव सारे ब्राह्मण वैष्णव को हृदय से लगाते थे सप्तदीप का अधिवसी कौन है अम्बरीश महाराज भी थे पृथु महाराज भी थे पृथु महाराज जी का बारे में बोला हुआ है भागवत में वो तो सप्तदीप का अधिपति हैं उसका शासन चारों ओर चलता है वेर नॉट जहां भी पृथु महाराज जी का शासन गया वो पागल हो के मानने के लिए मजबूर है कितना बड़ा मस्तान है कितना बड़ा गुंडा है कितना बड़ा असूर है कुछ करने का नहीं है मानना पड़ेगा लेकिन इसका शासन जो है भागवत में बोला हुआ है ब्राह्मण वैष्णव का ऊपर उसका कोई शासन रोक टोक नहीं था लिखा हुआ है ब्राह्मण वैष्णवों का ऊपर उसका कोई शासन रोक टोक है ऐसा क्यों ऐसा आजकल तो उल्टा हो गया गुरु वैष्णव का ऊपर शासन चल रहा है अरे ऐसा करो महाराज अरे तुम उसका चरण का अनुगत तो करो तो देखोगे तुम मालामाल हो जाओ कैसा सुंदर विचार है कैसा सुंदर ऊंचा विचार है राम जी पृथ्वी महाराज जैसा है, उनका हमने इस बार चंडीगढ़ में पांच साल पहले एक सभा हुआ था मेरे को बुलाया गया था उसमें बोला था पांच दिन आपको बोलना पड़ेगा बहुत काम था सेवा जो जोर जबरस्ती लाया गया उसके बाद निष्किंचन महाराज बोलेंगे बीस मिनट पंद्रह मिनट बोलेंगे अब हम तो बोलने वाला है ही नहीं हम सोचते ही नहीं है स्पीकर हम हमको ये खिताब नहीं चाहिए लेकिन बुलाया बाद में देखा कुछ सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ है। किसी का अनुगत्य में जो मेरे को बुलाया है वो डरता है और रोज हम सभा में जाते आ जाते हमारा सुनने को मिलता है बस अच्छा है लेकिन जहां हमको हमको ठहरने का व्यवस्था वहां तो हम प्रसाद भी पात, पाते नहीं ये कष्ट था किसी भा, भा, भारती महाराज जी का सेवक के साथ कुछ मांग लेते तुम्हारा महाराज जी का तो थो, थोड़ा एक्स्ट्रा होगा तो हमको देव हम थोड़ा खा के शरीर को बचाएंगे बात उसके बाद हम बोले तुमने हम क्यों बुलाए हैं हमको छोड़ दो हम जाना चाहते हैं बोले महा एकादशी का दिन आपका प्रवचन होगा हम प्रवचन होगा हम कहाँ क्या है हमारा प्रवचन होगा हम तो कोई इम्पोर्टेंट आदमी है नहीं हमारा आगे पीछे कुछ नहीं है बैंक बैलेंस नहीं है कोई शिष्य नहीं है कोई नहीं है हमको कोई इज्जत देगा थोड़ी है हम तो एक पागल है हमारा क्या इज्जत है कोई इज्जत हम तो समझते ही नहीं तो इसलिए बात यह है हम बोला हमको छोड़ दो बोला एकादशी के दिन, के दिन, दिन फिर जाके बैठे तो उसमें क्या हुआ बोले पंद्रह मिनट के लिए बीस मिनट के ये महाराज बोलेंगे वो भी एक गंभीर विषय का हमने शुरुआत में जब शुरू किए हमारा अंदर से ठाकुर जी ऐसा आंख का माफी तेज पैदा कर दिया कि जैसे माइक्रोफोन फाट के जा रहा है तो उस दिन जो हमने बोला डोंट ट्राई टू गेट कंट्रोल ओवर गुरु वैष्णव गुरु वैष्णव को कंट्रोल करने का कोशिश मत करो जब गुरु वैष्णव को कंट्रोल करने का कोशिश करोगे वो तुम्हारा आखिरी दिन बनेगा नो इट फर्स्टर वी वांट टू बी कंट्रोल बाय गुरु वैष्णव हम गुरु वैष्णव का द्वारा नियंत्रित होना चाहते गुरु वैष्णव का नियंत्रण मत करो वो गुरु वस्तु है जब करोगे तो आपका आखिरी दिन है भजन का उसी दिन सत्य हुआ जिन्होंने कंट्रोल करने का कोशिश किया उसको चटनी बनाने के लिए सारा पंजाब वासी खोल दर्जा मार डालेंगे तेरे को बस भाग गया सोना छोड़ के सब छोड़ के तोड़ के भाग गया ये स्वत प्रबोचन हम दे रहे हैं ये रिकॉर्डिंग रहे कि हम मर जाने के बाद ये रहे बात ये सुनने का लायक है तो रामचंद्र भी क्या करते हैं रामचंद्र भी क्या किए बोले पूरा गुरु वैष्णव जैसा है उन लोगों के कभी भी नहीं जब भी देखो गुरु वैष्णव हमरा सर को झुका कर बोलते हाँ जी बताइए बिना आज्ञा बिना विचार कुछ नहीं करते थे और राम जी बारह साल बारह हजार साल जो राजत्व किए उसमें लिखा हुआ है राम राजत्व में कोई भी डिसटिस्फेक्शन नहीं था असंतोष बोल के कोई चीज नहीं था राम जी का ऐसा आचरण था अंतकरण में अंतर का और बाहर का जैसे एक ब्रह्मचारी ण प्योर है फिर भी बाहरी दृष्टि में कोई माताजी का साथ कोई लड़की किसी का साथ बात करो वी शुड भी केयरफुल क्योंकि आपका चरण कोई देखेगा, उल्टा समझेगा कौन प्रचार करेगा कोई बुद्ध जीव प्रचार करेगा बुद्धजीव का दारा प्रचार हो सकता है कभी नहीं इससे चैतन्य महाप्र का आना पड़ा और चैतन्य महाप्र का पार्षदों को चैतन्य महाप्र दिखाए उसका बारे में ही पंडित जी ने बताए गोरारामी नामी गोरार मुखे बोले नहीं चले गोरार आचार गोरार विचार लई ले फल फल लोग देखा गोरा भजा तिलक मात्र धरी गोपनीय अत्याचार गोराधरे चूरी क्या करे राम जी का आचरण में ना तो अंतर में ना तो बाहर में कोई एक भी बूंद भी दोष नहीं था फिर भी सब हर वगत सावधान रहते थे कोई मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्रजा लोग उल्टा समझेगा प्रजा लोगों का अपना संतान से भी ज्यादा बढ़कर पालन करते थे और अपना प्राण से भी प्रिय सीताजी को भी निर्वासन देने के लिए मजबूर हो गए यह बड़ा भारी प्रसंग है अब देखो भगवान का भजन के लिए ऊंचा खानदान बड़ा पांडित्य देखने खूबसूरत है ये सब क्वालिटीज नहीं है कुंती जी ने भागवत में सुंदर बनना किए है जन्म सज्ज सुतो सीवी रेधमान मदह मान नुम वही तम अकिछन गोचरम तुम अकिंचन वस्तु जिसका सहारा कुछ नहीं है जिसका शरणागति हंड्रेड परसेंट है उसका सहारा कौन है हम बोले ठाकुर जी हमको बचाएंगे उसका सहारा बैंक का बैलेंस नहीं है उसका सहारा भगवान का कोरोना वो जानते हैं तो कुंती देवी बताए जन्मो श्री ये चारों जो गुनावली आदमियों में रहता है एक भी रहे उसका अहंकार का खम्बा है फोर ऑन व्हिच अ हाउस आई मीन द रूम ऑफ फॉल स्टैंडिंग गो स्टैंडिंग वृथा अहंकार चार्टे क्वालिटी बोल लोर क्वालिटी जन्म ईश्वर्जो श्रु श्री यही चार खम्बा का ऊपर अहंकार का जो घर है मुकान है वो बना हुआ है गुरु वैष्णव का पहला काम है हमारा सामने आए तो पहला काम क्या है बोले एक लाठी लगा दो उसका अंदर का जो अहंकार का खम्बा है वो चूर चूर करके गिर जाए और अहंकार का जो बिल्डिंग है वो गिर जाए बद्ध अजीब जब अभिमान गिर जाता है तो पीछे मोड़ के देखता है बल्लभा जी क्या किया पल पल पे चौतन वहां पर शिक्षा देने के लिए अपमान किया फिर उसके बाद जब सोचे कि क्या कर रहे हैं क्यों नहीं महाप्रभु तो इतना प्यार किया हमको ओ ये तो मेरा ही गलती है मैं अपने को स्थापन करने के लिए कोशिश किए इसलिए प्रभु दूसरा दिन आके शरण लिया प्रभु हमको क्षमा करो तब प्रभु जी बोले जहां इतना विद्या है इतना ऊँचा हो आप वहां तो ये नहीं रह सकता गर्व पर्वत गर्व पर्वत गर्व पर्वत, गर्व पर्वत, गर्व पर्वत रहे गौरव नामक पर्वत हृदय में रहे तो गुरु वैष्णव जितना भी कोरोना का वर्षा करे तो पर्वत का ऊपर जो बारिश गिरे क्या पर्वत के ऊपर रहेगा कि नीचे चला जाता तराई अंचल तो कीपा तो वर्ष रहते हैं लेकिन अहंकार का तुम्हारा अंदर में जो पर्वत है वो है अंदर में इसलिए कीपा का वर्षा चलते है लेकिन कोई कामयाब क्योंकि किपा टपकने के बाद नीचे चले जाते पूरा तराई अंचल दिने रे औधिक करें भगवान कुलिन पंडित अभ बारो अभिमान ये बात को स्थापन की चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री राम जी का भजन में यह सबसे बड़ा चीज ये नहीं है हनुमान जी सुंदर करके एक श्लोक के द्वारा सुंदर व्याख्या करें हैं हाँ। इसका चर्चा करेंगे सावरी मैया सावरी कौन है भीलनी बाई इनके चरण रेणु बाद में संत महात्मा जितना ऋषि मुनि है बोले इसका चरण रेडू मेरा माथा भी आ जाए क्यों क्या विशेष है उसका अंदर में तो क्या गुरुजी का आश्रम में भी नहीं गए सिखा तरंग चारण के ना तो संस्कार हुआ उसका कुछ नहीं है पाठ भी नहीं किए कुछ नहीं है तो उसका अंदर में कैसे ऐसा हुआ गौतम तो ऋषि ने एक बार बोला बेटी तू सेवा करते रह और कभी ना कभी राम जी तेरा पास बस एक बात गुरु वैष्णव का वाक्यों में विश्वास रखो विश्वास रखो किसी विषय का इंस्ट्रक्शन से मत चलो गुरु वैष्णव सेल्फ सफिशिएंट है उसको बाहर से कौन सहायता करे तो लीला करते हम अस्वस्थ है थोड़ा सेवा कर दे ये तो लीला है हम बोलते हैं भाई आप तो आप ट्रैप में आ गए हो इतने दिन मेरे को शासन किया अस्वस्थ हो गया बस अब आप आपको हमारा पैर में तेल लगाना पड़े यही तो हमारा वैष्णव दर्शन है जबकि भक्ति ठाकुर बार बार बोलते प्रार्थना करे जे वैष्णवे विश्वास वृद्धि हो खाने खाने एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भक्ति ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि गुरु वैष्णव के चरण में, में मेरा विश्वास वृद्धि होते चले हमारा गिरते चले विश्वास इस दोनों में फर्क है तो सबरी जी सबरी मैया का कोई तो है नहीं क्वालिटी लेकिन एक क्वालिटी है गुरु वैष्णव का वाक्य में विश्वास बस इसी को लेकर सबरी कितना छोटी सी उम्र से लेकर इंतजार करते करते बुढ़ी बन गई उसका कुछ नहीं है दांत कुछ नहीं है वेदांति हो गया उसका बात किया हुआ फिर राम जी आए एक दिन सबरी प्रतीक्षा सबरी का प्रतीक्षा राम जी आए सबर जी आश्चर्य हो गए गुरुजी की बातों में विश्वास करते करते अंतिम समय में आए राम जी का भगवान का एक एक लीला में बहुत सारे कारण होते हैं एक कारण है औल्ला को उद्धार करे ये भी है इसको भी दिखाना जगतवासी को देखो तुम अहंकारी हो अपना पथ का अपना डिजिग्नेशन का अपना कपड़ा का अपना विधवा का अपना पैसा का बड़ा अभिमान दिखाते हो लेकिन ये मेरा इसे मेरा भजन फिट फूटी करी भी इसका कोई कीमत है नहीं इसके साबित करने के लिए राम जी आए तो प्यार धुलाने के लिए पानी के लिए तो पानी कुछ चाहिए इतना दिनों में सबरी का बड़ा संयम सबरी का जो आचार निष्ठा दिखने का लायक ओ पानी में जाकर वो जो तालाब थे उसमें जितना सारे मनी ऋषि है सब जाके तालाब में नहाते थे और सबरी अलग सा समय जिस समय में मनि ऋषियों का कोई डिस्टरबेंस अश्विध ना हो कोई रुकावट ना डाल डाले इसीलिए समय करके जाते जाती थी और एक दिन ऋषि मुनियों ने देख लिया वो उसी सरोवर में पानी में नहा है और जोर से फटकार दिया है क्या कर रहा है तू बोले तो महाराज क्या करे तो पानी ले रहा है तो, तो नीचा खानदान का इसमें पर्स न कर पर्श मत कर इसमें यह पानी स्पर्श करे तो हमारा पीने का योग्य नहीं रहेगा तो नीचे खनदान क्या है जैसा गाल, जब गाली दिया तो सचमुच वो जो वो जो तालाब का पानी कीच हो गया जैसे दुर्गंध दूषित दूर से बदबू आ रहा है ऐसा हो गया था ओले ओ ओल, रूसी मुनि ने सोचा देखो कैसा दुष्टा है हम हमारा माना सुना नहीं देखो एक किच हो गया ना देख कैसा कर दिया तूने पानी हैं स्पर्श करने का लायक नहीं है नाहू कहाँ कहां पीने का पानी लाहू इतना सुंदर तालाब है पूरा खराब कर दिया डर के मारे कांपते कांपते चले गए बोला हमारा ही दोष है नीचा खानदान का नालायक है हम क्या करे क्षमा मांग के चले गए अब जब राम जी आए राम जी आके ये महिमा को प्रकाश किए भगवान का यही महिमा होता है भगवान ऐसे भक्तों का महिमा को प्रकाश करते साबरी आने का साथ साथ व्यस्त हो गए बुढ़ी आप तो बहुत उम्र हो, हो चुके बोले साबरी वो तलाफ से पानी लेके आओ राम जी ने बताया वो तो डर के मारी इधर उधर देखने लगे उधर हमको तो फिर से गाली पड़ेगा क्या मेरा आज्ञा है जाओ पानी लेके आओ तुम सरवर से मुनि ऋषियों ने देखते रह गए और तो क्या बोलेगा राम जी है साक्षात तो उसका ऊपर क्या बोले जाओ पानी लेके आओ उधर से पानी लेके आओ और पानी सवरी कांपते कांपते गए और पानी लेके लिए पहले के लिए, लिए जैसे ही हाथ को अंदर किए कलश को और सर्वर का पानी पहले पहले का माप एकदम साफ़ हो गया स्वच्छ एकदम तो राम जी का सामने सारे मनी ऋषियों ने आश्चर्य हो गया राम जी को देखते रह गए राम जी उधर प्रमाण कर दिए कि देखो तुम्हारा जो अभिमान है तुम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो तुमने बान प्रस्ती हो तुमने ऐसा ऐसा भजन कर रहे हो वेद पाठ कर रहे हो तुमसे कई गुना पवित्र है ये सवरी तुम्हारे गाली देने का कारण ही ये सरोवर कीच हुआ था इसके लिए कीच नहीं हुआ था ये तो पम पवित्र है ये स्पर्श करने से हम सोचते कि हम पवित्र हो जाए राम जी का तो एक कहना है जबकि चैतन्य महापो बोलते हैं हैं प्रभु कहे है, तोमास पोर्सी पवित्र होते तुमार पवित्र गुण नहीं तो अमा इसका माने क्या है क्या बोलना चाहता है ठाकुर जी हमारा दिमाग में घुसेगा कि दिल में घुसे गुछे, कभी घुसेगा तुम्हार पवित्र गुण नहीं को आमा थे तुम्हारा वहां एक पवित्र गुण हमारा अंदर में आ जाए तो वास हो गया मेरा लेकिन कहां से आए संभव नहीं सबर जी का माध्यम में राम जी ऐसे शिक्षा बहुत सारे कहानियां है एक एक करके हनुमान जी हनुमंत लाल का बारे में रामजी का कहावत है तम ममो भारत समो प्रिय भाता रामचरित में मंतव्य किया अरे तुम तो भारत भरत जैसा प्रिय भाता है हमारा हनुमान जी को बताया तुम ऐसा प्रिय भाता हो तुमसे हम कैसे नाता जुड़े हुए तुम्हारा हमारा में कैसे संबंध है वो जगतवासी क्या सोचेगा सेवा का क्या प्रतिमूर्ति है हनुमान जी हनुमान तो लाल जिन्होंने बड़ा भारी दुख के साथ जगतवासी को शिक्षा देते बड़ा अपने को धिक्कार करते न जन मनो न मह तो न सोवगम नुद्धि तो सहेत हो तो नकार कसह चकार क्षणाग्र जहा अरे ये अगर प्रधान गुनावोली है कि देखने में खूबसूरत सुन्दर है हैंडसम है ऊंचा घराने में पैदा हुआ विद्या है ये सब अगर गुनावली है रामचंद्र जी को प्राप्ति करने के लिए परात पर अखिलेश्वर को प्राप्ति करने के लिए देन, क्या देनावोली मेरा अंदर में है देखो हम तो पशु जी प्राप्ति है जब भी हनुमत लाल जी का चरण में हमारा ये बुद्धि आ जाए तो हमारा पतन हो जाएगा हनुमान जी जैसा इतना बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता जबकि ये मुरारी गुप्तों का रूप में आए हैं इस चैतन्य महाप्र का लीला में प्रभु ने गोले ल, गले लगाकर बोले अरे तेरा जो इष्ट वस्तु में जैसा निष्ठा ऐसा ही होना चाहिए तुम्हारा तुमको तो चालने के लिए परीक्षा करने के लिए हमने ये बात तो उठाए लेकिन तुम जैसा प्रभु भक्त प्रभु का चरण क्यों छोड़ेगा नहीं छोड़ना चाहिए हमारा कि बात तो तुम्हारा पर है ही है, है नहीं मुरारीगुप्त ऊपर मुरारीगुप्त किपा का ऊपर पूर्ण कृपा है हमारा चैतन्य महाप्रभु जी का भले साक्षात तू हनुमत लाल है हनुमंत लाला है तू तो तू क्यों राम जी का तेरा तो स्वभाव है इस स्वभाव में ही तो तेरा सब कुछ सिद्ध स्वभाव है तो तू क्यों छोड़ेगा बस इसी में मैं संतुष्ट हूं बात ये बनता है कि हनुमान हनुमंत लाल जी हमारा शिक्षक के हमारा अंदर में जो अहंकार की पर्वत है उसको चूर चूर करने के लिए श्लोक को भागवत में बताया है न जन्म नू नो न सौम न बाघ बुद्धि नो सहे तो हो तू सोचते है बड़ा बड़ा लेक्चर भाषण देने बड़ा मस्त है उसको बुलाओ भाषण दे हम तो देखते हैं सब सहजिया है हमारा गुरु जी जाने का सही में बोला सब सहजिया इसको बोलने का क्या अधिकार है दूसरे को ये तो खुद सहजिया है हमको भी बुलाए और उसको भी बुलाए आओ जाओ आ जाओ कितन करो ये करो ये गौड़िया मठ का प्रचार चल रहा है चाहे हमको जिंदगी भर ना बुलाए तो भी मेरा प्रचार नहीं रुकेगा अगर चैतन्य चैतन्यमापो है वो चाहता है नित्यानंद बबू मेरा प्रचार कोई रुक नहीं सकता ठाकुर जी का अगर इच्छा है तो ना बुलाए तो अच्छा है सब बुलाएगा खिचड़ी ए भी बुलाओ ये भी बुलाओ रिकॉन्सिलेशन बात बोलते थे किसी का साथ आता करो मतलब कुछ अच्छा को छोड़ना पड़ेगा बुरा को लेना पड़ेगा लेकिन शुद्ध भक्त का यह आदत नहीं है शुद्ध भक्त नहीं चाहता शुद्ध भक्त जो चैतन महापू का विचार है चारे जान चले जाए उसी में मैं लगे रहा चाहे एक आदमी हमारा दुनिया में जिसका कानों में, में मेरा कथा पहुंचा गुरु जी का कसम बैसा सम का कसम उसका मंगल होगा कानों में नहीं गया वो हम क्या करें हमारा करने का कुछ है नहीं कानों में गया तो उसका परिवर्तन जरूर हो तो हनुमंतलाल ने बोला देखो ये अच्छा देखना देखने में बहुत सुंदर है ऊंचा खानदान में पैदा हुआ है बड़ा विद्या है बड़ा पैसा है मालकोरी है क्या आप सोचते हो कि राम जी परात पर अखिलेश्वर भगवान को प्राप्ति करने के लिए ये सब गुनावली है नॉट एटॉल नहीं अगर ये गुनावली होता तो कैसे बोला हम जैसा बंदर है हम हनुमान है हम बंदर बंदर कुल में आए तो हमको कैसे प्यार किया भक्त ठाकुर जी अपना लिया हमारा तो रूप है ना तो पंडित है ना तो ऊंचा खानदान में कुछ नहीं है देखने में कुछ नहीं है हमारा अंदर में पैसा भी कुछ नहीं है तो बता लखन अग्रह जो लखन जो कैसे हमको स्वीकार किए बोलो राम जी कैसे कैसे जाम्बुवान जी ब्रह्मा जी का अवतार है जम्बुवान जी जम जम्भ, जम जाम्बुवान जी को कैसा किए हैं उसी के नाम पर जम्बू नाम हुआ और उसका लड़की का नाम जम्बती उसको कोरोना वितरण किए कृष्ण भगवान और जम्बूबान भगवान का सामने जब लंका विजय हो गया लंका विजय लंका को आक्रमण करने के लंका जय करने के लिए राम जी जो जाता है उसका तिथि क्या है भले यह दसमी विजय दसमी तिथि विजय विजय किए और जब लौटने का टाइम दिवाली का जो तिथि है वो राम जी लंका जय करके सब कोई को विमान में बैठाकर सारे के सारे आ रहा है और फिर इन्वाइटेशन आया निमंत्रण आया कि जामात तो शादी होने का साथ चले गए जंगल में और जनक राज का बड़ा इच्छा सारे आए हमारा सामने हम जामात को कुछ सेवा नहीं कर पाया तो रामला ने राम जी ने स्वीकार कर लिया ठीक है माना जाएगा तो पहले आने दो क्योंकि पहले आने का बाद यह स्वागत होगा उसका बात तो जाएंगे अवधपुरी में आए घर घर में बाती जलाएं राम जी का स्वागत हुआ भरत जी महाराज का आनंद देखने का लायक इसको बोलते हैं भगवत चरण में प्रीति प्यार ये प्रीति अगर जागृत ना हो तो कभी भी संभव नहीं इष्टोनिष्ठा एक दफे हमारा ये जो तुलसीदास जी वृंदावन का अंदर में भजन करते करते वो जो जहां गोपियों ने शिक्षा दी थी लाला बाबू का मंदिर का पीछे ज्ञान गुदरी वहां भजन करते करते कृष्ण जी प्रकट हो गए तुलसीदास जी का सामने बोले कहो क्या समाचार क्या चाहिए तुलसीदास जी बिन्नती करके बोले क्या आप तो ठाकुर जी आ गए हो लेकिन मेरा तो राममूर्ति में निष्ठा है कि कृपा करके अगर राम मूर्ति को दिखाओ तो अच्छा लगे मेरा तो निष्ठा है राममूर्ति में तो कृष्ण जी राम मूर्ति को दिखाएं इसका बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं वृंदावन आदि सर जाएगा और भी करेंगे कोई जगह दरकार परे तो सुतक्षित पथन अनुनाथ पुंग श्लोक का चर्चा होना चाहिए तो यह हनुमान जी प्रमाण कर दिए कि ये क्वालिटीज़ नहीं है भगवान जी का कृपा प्राप्ति करने के लिए अगर तुम्हारा अंदर में दैन्य भाव आ जाए प्रीति हो जाए गुरु वैष्णव में सब में धाम में नाम में तो आप कहानी बस और कुछ गुनावली दर का नहीं सब झूठा जम जी का पास सारे बानर झंडू जो है वो शिकायत किए जे आपका चरण में एक विनती है बोले कौन सी विनती है कि हमारा सामने आना पड़ा बोले महाराज देखो जो हमारा प्रभु जी राम जी का चरण में बार बार प्रार्थना किए को आप जा रहे हो कि सीता जी का जो घर है पहले जनकपुरी जा रहे हो तो हमारा हम सबको भी इच्छा है नानीहाल जाने के लिए नानीहाल हम भी जाएंगे हमको ले चलो किपा करके ले चलो राम जी जो बोले देखो ले जाने में तो कोई असुविधा नहीं है लेकिन तुम बानर जाती हो और स्वभाव में चंचल हो और ले जाए तो आदमी हंसी उड़ाएगा मेरा हंसी उड़ाएगा तो इससे मत जाओ नहीं जाने का दरकार ना ले चलो ना थोड़ा कि नहीं नहीं जाने का दरकार जाओगे तो तुम चंचल हो करोगे कुछ ना कुछ करोगे तो हांसी उड़ाएगा तो बड़ा दुखी हो गया बानर का झंडू और झुंडू जाएगे बोले वो जाए गया और जम जम बान का चरण में शरण लिया जम जी बोले सब सब स्व एकदम फुल ट्रूफ्स की वो आए हो ये सब सारे के सारे हमारा पास क्या कोई शिकायत है शिकायत तो है नहीं लेकिन विनती है एक बोल क्या विनती है बजे प्रभु जी का चरण में प्रार्थना किए कि हम नानीहाल देखने के लिए जाएंगे जनकपुरी ने ठाकुर जी बिल्कुल राजी नहीं है बोला तुम चंचल हो स्वभाव से बिल्कुल मत जाओ वहां लोग हसी उड़ाएगा तो आपका चरण में ये विनती आपका बातें तो कभी टालते नहीं है प्रभु आपको बड़ा भारी सम्मान देते हैं जामबन जी आने से ही राम जी खड़ा होके खड़ा हो, हो जाओ आओ आओ जी वय वृद्ध है ज्ञान विद्युत बैठो बैठो ऊंचा आसन देखे कहो किस लिए आए हो क्या सेवा कर सके तो जामबान जी ने बोले इसका फिक, बेफिकर रहो कोई चिंता नहीं है हम जो है हमारा बात प्रभु टालेंगे नहीं हम जाएंगे प्रभु का पास आप प्रभु जी का हाँ हाँ थोड़ा करके देखना बोले देखेंगे राम जी के चरण में प्रार्थना किए आप तो आपका ही है सब सब आपका ही तो है तो उसको छोड़ के आप जाओगे जनकपुरी तो कैसा लगेगा राम जी ये बड़ा शर्मिंदा हुआ बोला देखो बात तो ये है जाम मान जी बात तो ये है तो लेने में कोई इतराज है नहीं हमारा लेकिन ये तो चंचल स्वभाव है कुछ करेगा ना ना कुछ नहीं करेगा हम ट्रेनिंग देते रहेंगे रिहासल हम रिहासल दे देंगे इसको बोले कब जाना है उसका पहले से जाम मान जी बोले देखो हम जो करे तुमको वही करना है बोला हाँ जी जो आप करोगे जो आप करोगे जो वही हम करेंगे तो हमको देख के सब करना तो ये भी एक बुद्धि कम वाले हैं सरल हैं ये जामवन जी अगर कास लिया वो सारे के सारे कास लिया वो अगर मच्छर आया इधर जम्बोवन का ऐसा किया वो बोले ऐसा किया सारे के सारे हंसी आ गया बोले क्या कर रहे है बोले आपने तो सिखाए हो जो हम करे आप करोगे हमने किया और भोजन के लिए बैठा है जनकपुरी का जो प्रसाद का वितरण है बड़ा चमत्कार आज भी है तरह तरह का चीज बांधते हैं पकवान सब बनते हैं और विशेष कार के बानरों बानर का लिए विशेष फल फूल का व्यवस्था हुआ इतना बड़ा बड़ा आम सब कुछ लेके बैठे हुए हैं जाम जी आगे बैठे हुए हैं सबको सावधान कर दिए जो हम करेंगे वही करना आ जी क्या किए बोले फल दे दिए हैं जयकारा लगा के रामजी का पे सुपाना शुरू कर दिए आ जी बोले ये बड़ा मीठा फल है ये पहले खा लेकिन वो, चिल, वो क्या करे इसका रस जो है उसको हम ऐसा करके दबाए तो रस हम ले लेंगे तो जंबांज, वो तो जामबन जी है जिसका खमता इतना है को पूछो मत पिता पूरा पृथ्वी को गिला दे तो अगर आम के ऊपर थोड़ा बहुत हल्का शक्ति लगाया उसका शक्ति इतना बढ़ गया तो उसमें से जो गुटला है छलंग लगा के ऊपर चला गया तो सारे हनु जब जी बोले अरे हम इतना युद्ध किया इतना कुछ किया तेरा क्या हिम्मत है ऊपर छलंग लगाया जमबन जी छलंग लगाया उसको पकड़ने के लिए तो सोचे को भी छलंग लगाना है सारे सारे और हंसी से लुटपुट चारो ऐसा आनंद की वार्ता जो भी है आज बहुत सी बताने का समय नहीं है कम है इतने में संतुष्ट रहो और जो बोले मीठा वस्तु दे के समापन हुआ बीच में कड़ा भी बोला था इसने खमा भी मांग रहा हूं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 बोलोश्यावर रामचंद्र की जय हो जय अवधपुरी की जय हो जय हो जनक महाराज की जय हो जय हो जी की जय हो जय हो राम लक्ष्मण भरत सत्युगुनों की जय हो जय हो अयोध्या की जय हो राम नवमी तिथि रामनवमी तिथिपरा सब की जय हो इनके पालन करने भक्त वालू की जय हो पूजनीय उपस्थित वैष्णव बिंदु की जय हो हरिनाम संकीर्तन की जय हो हरिनाम प्रभु की जय हो गौमान हरिहरि बोल बांछा कल्प तुर्व के बासिंद पति तान पावन वैष्णव नमो दो वैष्णवों का आविर्भाव एक वैष्णवों का आविर्भाव एक वैष्णवों का तिरोभाप विषय हैं इनका बारे में हम चर्चा नहीं कर पाए कि अनंत तो समुद्र है हरिकथा का इसमें मेरा फुर्सत नहीं मिला कभी समय मिले तो हम सुना देंगे इच्छा है बांछा कल्पतुर्वशी के पास